तो जब चोईस बेटा दे हो रहा, तो में काम बेटा बगड़ा बोला कि और पकड़ाओ देखो घास का भी, कोई का भी कोई कोई अब गाय फिर देखो जो कहीं देश में कोई तो आपने जो अपनी गया न ले और वहां चला ती के सदा चट गढ़ की बुर्ज भे और देखे कहीं तो जो मेहर नजर फसाद फर्तनी के देखे तो कहीं भी बीज बीजड़ो तो नदी के आज के अगम दशाने तो एक बगला भूता दिख गया और बीजला चमकता दिख गया नहीं वो सरदार देख बोलो देख दादा भाई बोल आगम दशाने हैं जो बीजला चम गया है और वहाँ जरूर भी बुगला भेजा है वहां जरूर कोई फरसात हो रही है तो वहां जरूर भी आपने तय जड़ भी और वहा गया ने घास भी हरियल बोले तो गोट है तो कहीं देखा जब चुईस बेटा पकड़ा होते गया लेके और कहीं देखा मुझे जावज चंगार पार बातें महान मारे दाएं आज तेरे पे माई माता जान गुजर गाँठ राएं ये दिन आछे डेरो लगा हाई जंगल में भी ना डेरा लगा ही राधिनी रंग बागना डालना ये ये चार हरी चेना वाले खेता हाई चोई तो साकी धन वो यारे दो यार मारे नारे धन वो यारे दो चारे गांश गाय नारी नी लो लगा चार ये माता शानूरे तो ये की डर यह yeah, ये जावे के मारे जावे के। माई ना जावनी गाई माई ना मारे धारे रे रे भोज घी गाय मारे धारे गांव बोजा जी घी रोजी आज घेरे तनु ती तो गाया बैले हो जावे श्याम कोह ट ना जावे छे छे मीना वो ग्यारे तो चौबीस बेटा मगर होते या जो डूंगर पर्वत में घेर दी थे एक बलंग आयो दो बलंग सात और कोई डोंगर तो पर को यही चौपो ढाल दिया और यहीं गया ने चढ़वा दिया मस्त रहना सभी भाईगी भैया बढ़िया तू चारो छाया ने यही चरवा दिया दो चार दिन जो चरता होया और वहां पर में शंकर महादेव महाराज का जो कोई स्थान था और वहां जो कुटिया बन रही थी शंकर महादेव महाराज ने खुशी रचना करके हाथ फेर के, उतार मेल की एक बना ली, की बना, और पर ना बगड़ा था की गया चर्ता चर्ता चर्ता जो बगड़ा होता हुआ गाय गाय चिल जाओ चरवा चरता चरता छह महीना जो गाय ने हो गया तो गाय खुशी टेम सुर जाओ गाया तो जा और उठी शाम की टेम और और गाय मनसुई जो गायथा में जा और शंकर गाय हो जाओ बेड़ी और शाम को टेम होता है में जाओ तो घई ने फेरे पड़वा फरे नहीं वाय जाती जो राजमान हो जा छह मीना गाय नहीं डूडी गाही जी ने गाही ने चरता एक का सेना जो तो सरदार बड़बन को सरदार चो शहमरा पोचा को भाकड़ी मुझा को बाउन हस्ती को नेोहो बड़ को कोई पर शरीर में कोई न छो जो देख बोलो दादा भाई आज चाहे लाक जत्न हो जाओ श्यान का टेम में गाय की लहार की लार जाओ चाहे बोले खा तय जाओ पढ़े को भेद ले फिर में जी देख तो तो को तो भूसो तो हाथ में लेके अरे दो गाय के जो फाचा चे चाल तो जय गाय डर उ दो उलांग्या चेहर उंग जैसंकर का पलक लाग रहा था वहां आई आश्रम पे जाके बराजमान सरदार जंगल पर पद दे बड़ी बड़ी तो जटा और पलक लागे यो, यो कधी तो ने बदलाव तो बोले को ही नहींवा सरदार ने कहा बात कायम कर ली के छह महीना ती बोलेगो नाई रू पण इन्ह ने बुला रही मुंडे थोड़ो तो वहीं ने दो चारहादेव देख बोले तू कौन है हाथ जोड़ने देख देखो मैं सर छू जात को गुजर छू जो इस भया बगड़ा होता की जोर छे और यह गया चावा के डर में आया था यह आपकी गाय छे इन्हें छह महीना चलता हो गया तो गुरु जी आज मारता है की जोड़ मारता है है महीना की चाहिए। लेकिन आज तो गुआ जरूर भी जोड़ नहीं सुबह तो तरीके तई कहीं गुरु जी प्रश्नों के और कहीं नेवाजी ने गुआड़ी okay पानी तो ले ले जाने पानी सुहा मैं दो ने बैर बानी बानी बानी सुन रे राम हाथ में तो बानी उठा ली आज बानी का तो जो वो रे बानी का जो बानी ये ले ने देख बोले गुरु गुरुजी मैं जरूर भी ग्वाली लेके जाऊंगा परसन होकर दिन दिया जी, या कशो ची, या तो जोगी तो था, पहाड़ा में तो दबिया था अरे धनमाल का लाऊरा मारे पास तो ये का गल्ला लाग रहा पोट बांध बाईन को नहीं गुरु जी ग्वाली में जरूर भी ले जाऊंगा शंकर महादेव महाराजी नेवाजी ये जो ले ले। नेवाजी ने छटके दूसरा का पल्ला में लिया ने सरदार देख श्री नाता गुरु जी विधव कर दी टेम को लपटो इतनी भी तो आपने जो नहीं दिया कि बेटा, पास में तो लाल झग पड़ गया थी और सरदार की मूच रोश में लाल फरक गुरु जी गाय तू गुरु जी छे और जगह तो ने तो मार मार चामी फटक तो रोश रोशी रोश में वह गांठ दीनेटो लागता खेर को और वह फूट पड़ी जे गांठ तो गेला में जो बकर था जाओ परवाही लाओ बकरे बखर बकरे तो जोगो कांगड़ ले नेवा जी का मन में दिया जो दिया जागो का तो कुछ तो गेला में बखरता दिया और दो तो जो जो तो दादा भाई मिलो से बग बग हाँ सरदार लागियो ताप तो नारो जो छोर बानी तरकी मिलो निवाह कहीं दिया तो रोश के माते वह पोटली झड़काई नहीं तो जो का जो हीरा मोती बन गया हीरा मोती जाब्त का भूल गया किना थो का भी देखे ही वो नीरा मोती पर चतर सुझान भौर भोज जीजो अक्कल को भी झील छो हाथ में लेके तो हीरा मोती कितना दिया गुरु जी ने कि दादा भाई हीरा मोती दिया तो आपन न्याल हो गया था जो आपने साथ पीटाई माया नहीं पीड़ी। चाला खा गांठ खुली थी तो बेटा बुरा थार बा भी किया माया तो बादल जो भेड़ी हुआ पर जी। माया उड़ जाओ जीक ने माया भेड़ियों लागी तो बादलियों बा की बात कर दी अशोर समझो सोनेवाजी फिर भी तने का दादा भाई मन याद क्या कहा जाओगा तुम देख ने भी न पकड़वा दे तो अच्छी तरह गांठ लगा के और सब भया कर दे ला या सुनता ही। दर भी तो गुरुजी नंबर तो। दर हो जाए प्रेम सुर कहीं ना कहा भोजी गुरु गुरुजी के पास में माया ले बारा जावे Hey, woodcutter, why you hold my head down and tie me down? के के पास पास ना ये पे आप राजा अमीर राजा ये पलक लागर तो कर बाया सेवा बात हम बोझा दी रे सेवा तु करो जाने धन हो जा बोलिया थे बोला रे ना बोझाते शू बोलिया थे तो बोला माया माया राम पाची मायानी पोष थानी वो जो रहा राम माया मन में हो जाते नाराज गरु जीवे तो मन में हो तो जा के तो के वास्ते जो चल रहा चालता चालता गुरु मर्दा गुरु जी ना अरे जब छे छे गुरुजी हाथ जोड़ हो जी हाँ कर कर तो कई दंता बहुर भोज ने सेवा करी थे एकदम जो आना चक्का जो महाजीवलिया गुरु जी देख बोलिया तो तो गुरु जी भोजी जो आपने गुआ दीछी और वो माया दीछी मारता नेवाजी तो आपने पाची दीछी, दीछी कोसली में जो देवो, देवो मारता हंस तो किया एक चार भुजा का नाथ शंकर महादेव देव, देव बोलिया देखो यहां कोई भंडार थोड़ा व्यज माया था ये थाने देवो करू नाराज हो गया और भोजी पगा पड़ गया ग्रीव लोग छा माने माया जरूर देनी चाहिए तो नाराज हो जी तो? के तो को माया तुम्हें तो तो भोजी दे दू और मैं स्नान ध्यान करवा जा रही हूँ तो गुरु जी तो स्नान ध्यान करवा पधार गया और भोजी जो की तेल करवा करवा वो तो जल्दी जल्दी उकाले तो तो तो भोज, तो भोज, तो भोज जी ने मन में विचार करो जो है तो गुरुजी तो कोई लंबी सुपर कर गया और ये पूछिया को झूम को आपन ले और ये शाह बंडार जो आप है खोल दिया तो कहीं देखा गुरुजी तो ध्यान ध्यान करबा के वास देखिया है और यूँ कहीं देखा बहुत चीज़ जो बंडारा के साला लगा बा चाहिए आप ले झूम को चाहिए आप साला के लगा बा लग जाऊ रे साब को ले लो रे झूम को ये खोले है हाँ, लगाबा ये लाग है जो ने ना नीर ना यही गोड़ा जी में मैं तीजो कसन फंडारोलो या पाटी ये। ये मन मुंडी राजे वहां खाया तारे। ये मत की हमारे का हरा मगोरी बातों कश्म भंडारा के रे बा रे पाईना क्यों रे भवारी कोई खबर गिरे बोणी ये आज गोली दी ये बोले राम भवानी बोले आज नहीं यही करी गांति बोझ आ रसिया गुरु जी तो स्नान तो ध्यान करवा के वास्ते चले गया और सागर को लेतो तो जो हमको आ सामने जो समण ताड़ो इन लाग्य दिखियो भोजी ने बेचारी मन में के देखा है कृष्ण बढ़ाना का ताला तो खोला एक गुरु जीव जी के बहने बने का गला दिखा दूसरो आगे भंडार दीखता को ताला खोलियो तो उड़ पखेर घोड़ा घोड़ा जी बराजमान हो जाए तीसरो नग्गी शस्त्र पातया कोई भंडार बी छो तो जो भंडार खोलियो तो जी में तो तो मनख्या अंधी खाया मनखिया मुंडी बिल्कुल थ्रपड़ा की रा भोजी देख सुख रहा गुरु जी भगवान शंकर महादेव काम करा सा में सातवा में बदी बाउली घोड़ी ने देखता ही भोज खुशियों की ना। घोड़ी तो बेटवा के लाएगी या छे। तो अठी नजर जो भोजी की बाउली घोड़ी में पड़ी और बोड़ी घोड़ी की नजर जो भोर भोज में पड़ी बहुर भोज भी को, को बीर जो सरदार को रूप लायक हो, हो जाओ तो छह महीना का सकराम जो धनराज जो लड़ू आ गई तो सकराम में बड़ू पा की पाछी तो घोड़ी भी बहुत जी ने देख पछी बहुत जी देख बोजो घोड़ी जीव अफसोस में तने के बढ़ाना को तुमने फे तू ये भटारे ताक कर रखाण जी उकड़ता उल में सुतने माया काट पांच तो गुरु जी तो स्नान तो ध्यान पे गया पूछा जो उनको पढ़ियों उन्हें ले तो जो मुताड़ा खोल के वास्ते लागू अरे के दुष्टि का ही कहीं रचना देखी क्या कोई एक भटार में तो देखी दूसरा में उड़न घोड़ा देखा और तीसरा में जो ने शस्त्री देखा में अंधी खाया देखी जी जीव मन की, की तरफ और सातवा में, में बहानी थारा दर्शन मारना ही होया घोड़ी देख बोलो देखो भोज जो अंधी खाया देखी जिन्हें तो तू वहा गुरु नहार आया और तू वहां में पड़े गो भारत में गुरु जी मार देगा दुष्टि खा की माया ले जी होत को तो तालो फाच लगा साथ ही बठाना कह पाचों खट जा गुरुजी ना आवे, जी के पहली भाग था बाउली घोड़ी देख बोले भोज मैं एक बात बताऊ चु जी ने तू भूल बन जागी भवानी के दे बा घोड़ी मारो नाउ चाहु को उतारो उतार मैं कुछ बात नाद रखा को बहानी का ही बात ना आदर खाऊ गुरु जी आओगा स्नान ध्यान कर तो तने तो फेरेगा कड़ाऊ का आगे जो भरबात और थारी में थारीगा तो तू कर जे जी इतना आगे करेगा तो तू आगे मत हो जाइए पहली गुरु जी ने आगे कर दिए गुरु जी कड़ाऊ के चक्कर दे वाला गए और तू भरबात कड़ाव नहीं जो गुरु ने पटक तो वह तो महादेव श्यामी थी वे तो मरेगा ना और सुना का पोसा पड़ जाओगे फिर वो प्रश्न हो जाओगा थारे सो भोजी जो मांगनी उस मांगना जब फिर ये प्रश्न हो जाए जब फिर तीन वचन मांग लीजिए गुरु जी के गुरुजी मांगू तो सही पर मैंने तीन वचन दू तो गुरु जी इतना वचन दे देगा तीन जहां तीन ही बचना में याद रखा भूल कांगे गो एक वचन में तो बारह वर्ष की माया दूसरा बचन में बारह वर्ष की काया तो थारी उम्र भी बढ़नी चाहे तो बारह वर्ष की मायर बारह वर्ष की काया और तीसरा बचन में बवड़ी घोड़ी मांग जी गुरुजी जी घोड़ी दे दो और बवड़ी घोड़ी को पूरे मन शार देना चाहिए बंगड़ी घोड़ी को जो तू नाव लेसू नाव लेता है गुरु जी जो थारा पे रीश्म आ जाओ दो चार दादना देवी पाड़े तो रीस्म मांगे फिर बाउड़ी घोड़ी के घोड़ी को तरह जी बतायो तो फिर तू यह कड़ी कीजिए गुरु गुरुजी आप सेवा करे छा अध पर्वत में आप ताप ही छो तो ये पर्वत नार बेगड़ा रीछड़ा ये दुनिया भर का जानवर आपके पास में आवे छा आपकी पग चले तो मैं नरे छो ये आपकी कुटिया का छाजा है या छाजा के पीने में लुक जाओ तो पाताल में जी या उल्टी बोड़ी बारस पाताड़ बाहर दिमाग में दे भंडार का तालाचो लगा तो लगा तो जितना गुरु महादेव हरा नहीं आया स्नान कर तो बैठ गोट कड़ा हो गए नीचे लगा वाला है गुरु शंकर महादेव हराता है के बेटा अब मैं दू कहा गुरु जी तो हो जागे तू तो बौली का होश में कोई बात तो याद नहीं पाई चचार गुजरी तो छोड़ियो तो। पाई चचार आगे हो भूल गयी की बात गुरु ने बात भरके ऊंचा उठा उठा था ना हाथ आपने तो बात भूल गया गुरु जी का आगे हो गया ये तो पहले गुरु जी आगे होना चाहिए तो पटक देता उठा गुरु जी ने पटक पटकवा ला गया गुरु जी के तय तो अक्कल को बजीर चोरस भोजी ओ लाडी कढ़ाव के पग पे लाडी जो एकदम से। गुरुजी भोजी बड़ा गया तू तो। अच्छा ज्ञान में मैंने जाना पहली आप फिर आगे जी के बाद माफ रहा अच्छा तो गुरु जी कहीं देखा आगे हुए और कहीं भोज जी जो बात भर गुरु जी ने फटक दे गया हा आज गारू जी है पे आ गए थो ग्यारे आज आत भोज जिन बरिंद गरुजी धरे बाद रंगे सिवाई बाद ने ये पट्टे की दियो छे कड़ाव वो कड़ाता ब पट्टे क्यों गरुजी ने बतन दे दे दीजो राम तीन जब दे जारे बचन और भोजी तो तो भोजी भर भोजी देख बोला कि गुरु गुरुजी पहली आप फरवागे तो गुरु जी ने चक्कर लगाए कढ़ाओ कट दिया पटकता तो देना का देख बोलिया भोजी मांग नहीं हो जो बेटा तू मांग ले अब तुमने तो जरूर भी जो मांगे मैदान दे सकूंगा गुरु जी बहुर भोज देख बोला कि बहुर भोजी कह चे कह देखो गुरुजी जी बचन दो फैली तीन वचन मारता ही दे दो वचन दिया गया महादेव लग जाओ बेटा तीन वचन हैूख जाऊं धोबी की हर कुंडली भूख दू जा रहा तीन सवाल में पूरा बन वचन देताई बहुत जी खुशी हो गया कि ना बारह वर्ष की माया और वर्ष की काया एक बंगड़ी घोड़ी मारता ही देनी चाहिए को जो ने आ पगत का डर की मारी में आपका जो मठ है वहां का छाजा के पीने जो मैं लुक तो भरे छो तो जब वो बोली घोड़ी मारा सुबह पाताड़ बात करे वजह शू मने गुरु जी मैं याद से क्यों घोड़ी पाता करे महाराज हुआ मन याद तो गुरुजी जी बहुड़ी को नाव लेता और गुरु जी भी घबराई पर बचन दे दिया बचन हर क्या है शंकर महादेव देकर बोलिया जाओ बहुड़ी घोड़ी भी तुमने और बारह वर्ष की गाय और बारह वर्ष की एक लाख माया उठाओगो जा बेटा है गोडी। तो गोडी जो दूरी ये बहुत जी दे दी जाती जो ने बहुरा के जा बेटा पार काड़ी, तो जी। तो का घोड़ी बीज रही चमक रही तो कहीं ना गुरु जी घोड़ी को शृंगार बंगड़ी घोड़ी को घोषणार्य को जीते हैं